Ha. Hey. Hey. Ajana. bah bote Kela e चाहिए उतना ही ले बोले तो लालच बहुत बुरी बला है O nëhi, tum itne bëvokuf nëhi ho sakti ki mëri či zhe jura në ki himmat karo. Aroche, ab tumë e sabak se kha nëhi përhe. Baapkan na bhai, apa to sir përivar ka pët bhenne ka kushit kar raha da. Bhaara to koji përivar hai nëhi. Bhojnë to paapii pët ka sawaal e. O. Thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, thik, th और इसको तकिया अरे धीरे हो जा दीरे। रुक के जा अबे रुक टेंशन नहीं बाबू सब सही है नसीब का खेल है ए भाई मेरे को मत मार भाई मैं सब लौटा दूंगा सब कुछ दे दूंगा भाई जस्ट में दे दूंगा saich bol raha hu agar mere ko khaloge to khud mehnat karni padegi agar mai leke aaunga to sab kuch leke aaunga meri lal gadi lal aisa kya wo neela cooler neela cooler laata na mamu mamu peela nahi chalega nahi aur mujhe mere spaghetti chahiye mujhe wo bahut pasand hai kyunki wo jitna bhi khao mann kabhi bharta hi nahi sahi ka bhai 100% sahi aur apan na tumhare liye wo chota wala nahi laayega ekdam bada wala laayega bhabhi bhi khaayengi jhoot to nahi bol raha hai khud apne muh se khaya hu T'ik hej, më vape sone jah raha humë, më t'ik poonam ki raat jag në wala humë, ar u s vakt me ra sara samaan yaha ho, t'oh, t'umhaare lië bhetr ho ga. Poonam to abhi eq aftay baat e, eq akela t'hekela kya karenga? Eq aftay chalenga bha hai, mën kisi ki madad lelunga. Poonam ki raat, me ra sara samaan, ar bhaagne ke baare meh sòchna bhi nahi, kya agar t'umne aisa kiya, t'o më t'umhe dhun kar kaccha ठीक है बड़ो शांति से काम लेने का अपन ने बोल दिया ना एक हफ्ते बाद अपन दोनों मिलकर ना एक पार्टी मनाएंगे हां I am got to tell myself you're yeah, a man looks grim right now the prison will be life and death ارے مامو حسین زندگی کی اور لے جانے والا راستہ یہ از رائٹ بیکاز آئیز الویز گاٹ مائی فیملی اف می اوہ اچھا موسم ہے کیا سردی ہے وہاں مجھے اپنے شیل کی ضرورت نہیں پڑی ہا वाह बसंत इसका मतलब कि सिर्फ 274 दिन बचे हैं सर्दियां आने में चलो सब जा जाओ सोने का वक्त पूरा हो गया ओह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है मैं अरे ये मुझे सुसु आया है ओह जहां से पानी पीते हैं वहां मत करना चलो जल्दी से सब लोग बाहर निकलो बसंत आ गया अब हमें ढेर सारा काम करना है टंकी खाली होगी नहीं नहीं अभी भरी है बहुत हो गया चलो जाग जाओ वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा बात मान लो वरना मैं ऐसी बदबू फैलाऊंगी कि फिर दम दबाकर भागना पड़ेगा शुक्रिया स्टला ओह ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है इतना तो मैं कर ही सकती हूं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग साथियों क्या शानदार सुबह है ना आ बस पूछो मत ओ तुम्हारी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं जान बाकी और किलो हर 3-4 हफ्ते जा में जाग जाते थे और स्पाइक कांटे चुबोता रहा हां उसके कांटे काफी तेज हैं हां वो इन तीनों में सबसे ज्यादा तेज है एक बात कहूं बच्चों को मैं संभाल लूं तो कैसा रहेगा ओ तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ठीक है बच्चों तुमने मां की बात सुन ली आज तुम्हें मैं संभालूंगा इसलिए बदमाशी मत करना ओफ मुझे इसी बात का डर था खाना कहां है खाना बचा है या नहीं मुझे भूख लगी है अंदर कुछ खाना है या नहीं हां हमने सर्दियों के दौरान सारा खाना खा लिया है मी इसलिए हमें और खाना लाना पड़ेगा आ, समझ गया मैंने जंगल में अपने अड्डे में खाना बचा के रखा है मैं बस अभी लेकर आया बाय डैडी वाज इट बर्थडे पर वो कोई शिकारी भी हो सकता था आपको नहीं लगता ये खेल काफी पुराना हो चुका है तुम्हें ये कितनी बार समझाना पड़ेगा ऐसे मरना अपना खानदानी नाटक है हम मरते हैं ताकि हम जी सकें बच्चों आज मैं तुम्हें संभालवाऊं समझे चार साल हमें तुम्हारे लिए वही तो ढूंढना है एक अच्छा साथी एक अच्छा, अच्छा साथी एक अच्छा साथी लो फिर से बुरा मान गई मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है वैसे भी मुझ जैसी बदबूदार को भला कौन पसंद करेगा इसलिए जब कोई अच्छा जीव मिले जिसे बच्चे पसंद हो और जिसका नाक बंद हो तो मुझे बुला लेना आयला अ सुनिए झगड़ा किसी ने भी शुरू किया हां ओ देखो खाना तो तुम लोग इसका मतलब समझ रहे हो मुझे कुछ कहना है जरा मुझे बोल ले तो हैमी इसका मतलब यह कि इनके खत्म होने के बाद हमें भुखमरी में रहना पड़ेगा ओह सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया मेरा मतलब हमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ओह मैं बोलूं अभी नहीं हैमी गुड मॉर्निंग लू बनी शुक्रिया कैसे हो बच्चों तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बात करने दो हैमी तुम्हें दोबारा सुसु करने जाना है तो जाओ ठीक है तो मैं यह कह रहा था कि हम बाल बाल बच गए लेकिन इस साल हमें इतना खाना भरना है कि खाना कम ना पड़ जाए अपने ठिकाने को पूरा भर देंगे एकदम सही एकदम ऊपर तक भरेंगे क्योंकि हम क्या हैं बच्चे और हम किसकी तरह से घूमते हैं सही बहुत अच्छे क्या दिमाग पाया है ठीक है हैमी हां क्या बात है क्या बात है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? <laughs> ओ ओ दिमागी बत्ती जलाओ भूली हुई बातें याद दिलाओ ओ रुको दिमाग का मेन स्विच ऑन तो करना तो हुआ याद आया मुझे वहां पे होती अजीब चीज है जिसे मैंने आज तक पहले कभी ही नहीं देखा चलो मेरे साथ ठीक है हम सब एक अजीब डरावनी चीज देखने चलते हैं <laughs> हम बंजारे टाइप के लोग हैं ये कौन सी अजीब चीज आह ये अजीब चीज Nguqt. U uh? उस तरफ भी खत्म नहीं होती मान गई कि मम्मी डर सी हालत में जिंदगी में रहने आता क्या करेंगे कैसी है ये अजीब सी है क्या है ये अजीब चीज डर नहीं मुझे डर लगता है मुझे भी मम्मी डरो नहीं ये सिर्फ एक ये क्या चीज है लो ये ये ये ये ये ये ये वन ये एक जायरा की ये एक तरह की झाड़ी है मुझे इतना डर नहीं लगता अगर मुझे पता होता इसे क्या कहते हैं बड़े मियां कैसा रहेगा बड़े मियां बहुत ही प्यारा नाम है ये नाम सुनने में अच्छा लग रहा है मुझे बड़े मियां से डर लग रहा है हे hey, महान और शक्तिशाली बड़े मियां क्या चाहते हो तुम मुझे मुझे नहीं लगता वो बोल सकता है मैंने सब सुन लिया है तुम अभी इसी वक्त यहां आओ ठीक है हमें वापस आओ पर बड़े मियां नाराज है वो आवाज बड़े मियां के उस ओर से आई है मेरा मतलब झाड़ियों के अब क्या बुलाएं इसे देखो ये क्या चीज है या क्या हो रहा है ये पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है मुझे उस पार जाना होगा डराए दिया तुम लोगों ने बड़े मियां ने उसे खा लिया बड़े मियां तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी सज़ा नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ आ! मैं बस फिसल गया था मैं उस ओर जा रहा हूं Hum sab hilamat Hey eh Bacho jaldi karo warna der ho jayegi Ah Jerry chalo aa आखिर ये कैसे जगह है कितनी बार समझाना पड़ेगा कितनी बार कहा है कैमरा के अंदर आके डांस कर लो ओह कैसे हो छुटकु क्या हुआ ओह ओह ओह कैसे हो ओह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 बोलो मैं गाड़ी चला रही हूं क्या देखा क्या, क्या देखा गुरु वहां बहुत ही डरावने गुलाबी जीव थे जब हम सो रहे थे शायद वो तब आए होंगे अजीब लोग थे उनके पैरों में पहिए लगे हुए थे और उनके हाथों में छड़ियां थी और वो मुझे उस छड़ी से पटक रहे थे कोई बेकार गेम थी तो मर जाते तुम वहां लेटकर मरने का नाटक करते तो बच जाते बस भी कीजिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आधा जंगल गायब हो गया हां वो पुराने पेड़ फलों से भरे पाद वो वो वो सब गायब हैं पूरा हुआ हम खाना कहां से लाएंगे कब हम कैसे जिएंगे मुझे मालूम नहीं पर मैं एक बात जानता हूं अगर हम सबको सही सलामत रहना है तो कोई बड़े मियां के पार नहीं जाएगा वो एक बाड़ है भाई और उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई वो तो हसीन जिंदगी तक पहुंचने का जरिया है आ, मेरा नाम बर्न है और मैं इन सबको यहां संभालता हूं और तुम कौन हो अरे अपन को अपन का भाई समझो मेरा नाम आरजे पहचान वाले प्यार से पुकारते हैं वैसे मेरा आपकी बातें सुनने का इरादा नहीं था पर मैंने सुन ली और मुझे लगता है कि मैं इस बाढ़ वाले मुद्दे पर थोड़ी रोशनी डाल सकता हूं देखिए जो कभी जंगल हुआ करता था वो अब 54 एकड़ का इंसानों का बनाया हुआ एयर कंडीशन जन्नत है सिवाय इस छोटे से भद्दे हिस्से के ये देखो अभी आप लोग इधर हैं नहीं नहीं भाई लोग ये तो अच्छी बात है आप लोग गेरिनेंस होते हैं खाना इकट्ठा करते हैं सर्दियों के लिए बचा के रखते हैं हम पूरा भर लेते हैं हैमी क्या इसमें बढ़ते हैं इसे गुफा जैसी लकड़ी में ऊपर तक भर लेते हैं और जी आज एक बात बताना इसे पूरा भरने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है 274 दिन लगते हैं ओ कभी एक हफ्ते में क्या है यह नामुमकिन है हाथ मिलके करेंगे तो सब मुमकिन है सुनो मामू तुम लोग के पास खाना इकट्ठा करने का हुनर है मेरे पास तरीका है और उनके पास खाना है कितना खाना है ढेर सारा खाना है खाने का अंबार है अरे एकदम भर भर के खैर वो खाने के जिस ढेर की बात कर रहा है मुझे नहीं लगता कि हम उसमें से कुछ भी खाना जाएंगे मेरे ख्याल से ये पते की बात कह रहा है हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए मुझे चलेगा मुझे वो ढेर वाला खाना भी चलेगा नहीं बिल्कुल नहीं Poonch hil rëhi hai Oh, susha Ruk, ruk, ruk, ruk, tumhra kya bol rëhen Meire pallë kuch nëh pada Jep kuch gadbad ho to meire poonch hilti hai Or mei tumhe ek baat batat dhu Tumhara ye baat e sunkar meire poonch hilnë lage hai Suna varni, yahi nama bataya da na बोले तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है सुनो मैं डरता हूं और इसकी वजह यह है यह निशान इंसानों ने दिया है हां वो इसलिए कि तुम वहां बिना गाइड के गए थे वन जो भी हो यहां आने के लिए शुक्रिया हमें दिलचस्पी नहीं है दुनिया का सबसे लजीज खाना खाने में दिलचस्पी नहीं है मामू नहीं मान जा ना भाई नहीं अब तुम जा सकते हो ठीक है तुम्हारी मर्जी मैं समझ गया कि वो चीज है जैसे तुम खाना नहीं चाहोगे वो मेरे भाई एक मसालेदार बेहतरीन अटपटा लेकिन चटपटा ताकत से भरा हुआ होश उड़ाने वाला खाएगा वो पाएगा जो नहीं खाएगा वो पछताएगा यानी कि चिप्स एक खा लेता हूं वो ये भी खा लेता हूं इस तरफ मुझे जरा देना देखो सब लोग के चेहरे कैसे चमक गए ले बोले तो आज रात को हम मचाएंगे धमाल बोलो तो जन्नत के शहर में तुम लोग का स्वागत है ओ वाह ओ दे दे दे कमाल है <दुणादात्य> तुम्हारी पूंछ क्या बोल रही है देखो अगर यहां पर किसी को कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे बोलो कितने मजे में मामू उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं ओहो जरा वो देखो तो सुनो तो मैंने मिलाने के लिए अपने बदन से घास की कुछ पत्तियां निकाली हैं जरा देखो तो यहां की घास थोड़ी ज्यादा ही हरी है। वो तुम्हें यकीन है कि तुम यहीं पर आए थे? हां क्योंकि वो आरजे कह रहा है कि ठीक है बहुत हो गया मैं समझ आ, गया। माना कि वो एकाद कर्तव्य कर लेता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे पानी पर चलना आता है। ए भाई लोग खाना इस तरफ है। Oh, oh! oh! kitna bada hai itni badi cheez kya hai kya ye ye bahut badhiya gaadi hai insaan kya hai na isme ghumta hai kyunki wo dheere dheere na bahut bada aalsi ho gaya hai dekho to kitna bada hai isme kitne insaan baithte hain waise to ek oh hi gladyshop bol rahi hu aapke president shehar ko khoobsurat rakhne wali ha ha ha mar gaye ye kya hai are shant shant fikr mat karo wo sirf ek insaan hai aur wo bhi unse utna hi darta hai jitna ki hum unse darte hain dekho agar us insaan ne humko dekh liya na to let jana aur apne badan ko chaatne lagna unhe wo pasand hai samajh gaye na ha hamari association ke kanoon ke mutabik ghaas 2 inch lambi honi chahiye aur meri tape ke mutabik tumhari 2.5 inch lambi hai hum log apna khana lekar yahan se nikle सच को इनके पास खाना है या नहीं तुमने देखा नहीं क्या वो उस बॉक्स में था उनके पास हमेशा भरपूर खाना रहता है हम जीने के लिए खाते हैं और वो खाने के लिए जीते हैं आओ मैं तुम लोगों को समझाता हूं इंसानी मुंह को कहते हैं खाने की दुकान और इंसान के पेट को बोलते हैं खाने का गोदाम वो जिसे बात कर रही है और उससे खाना मंगवाते हैं तभी ये घंटी बजी बोलो तो खाना आ गया है ये मामू खाना लेके आया है और वो जो डुकडुकिया ना उस पे चढ़ के खाना पहुंचाया जाता है इंसान खाना लाते हैं खाना देते हैं जहां से पहुंचाते हैं गाड़ी से पहुंचाते हैं खाना पहनते भी है वो खाना गरम करता है वो खाना ठंडा रखता है और वो मेरे को नहीं मालूम क्या है हां वो देख रहे हो खाना और वहां देखो खाना खाने से पहले पूजा करते हैं खाने की और जब वो ज्यादा खा लेते हैं तो ये खाते हैं और वो हाथ पैर हिलाते ताकि और ज्यादा खा सके खाना खाना खाना खाना खाना खाना ही खाना तो यकीन हुआ कि काफी खाना है लेकिन हमारे लिए इंसानों के लिए कभी काफी नहीं होता <gasps> और भाई लोग जो वो नहीं खाते उसका क्या करते मालूम है वो चमचमाते हुए डिब्बों में फेंकते हैं सिर्फ हमारे पापी पेट के लिए कितना दवा चालू है भाई हम्म लजीज है ना isko bolte hai diaper ye kachre ke dibbe ki shaan hai samajh gaya mamu to kya khayal hai maine jo bola tha wo bilkul sahi hai na aur ye to sirf baji guji cheeze hai bas dekhte jao ki kya kya nikalta hai us box se us packet se aur is can se meri baat mano dosto mere sath rahoge to ek se ek cheeze khana milegi itna ki ek bhalo ka pet bhar jaye aise hi misal de raha tha ui ye kya jangli janwar ओय निकलो यार ए क्या बात है मेरे बच्चे क्या कर रहे हो तुमने ही तो कहा था बदन चाटना नहीं वो छोड़ो अरे कलटी मारो बाने से तबल बल बचे बच्चा ठीक हो हां सब ठीक है ना मेरे पास ही रहो अब समझे तुम सब यही तो मैं कब से समझा रहा था ये इंसान हमें पसंद नहीं करते हुगर में मचमचने अपने काम में कभी-कभी ऐसा होता है होता है ओ हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है खाने के बारे में सोचो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है उसके लिए लोग मरने को भी तैयार है मैं दोबारा कहता हूं नहीं मर सकते हैं तुम्हारा वही मतलब है देखो शायद हमारी जंगल की जिंदगी तुम्हारे लिए पिछड़ी हुई है क्या बोला पर मैं पूरे परिवार की ओर से कहता हूं कि हमें उस पार्क के किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है अरे कसम से क्या फट्टू है यार अरे अभी तक तो तुम लोग ने भाजी पांव भी नहीं खाए अरे तुम लोगों को जान बनानी है क्या तो ये खा के तुम लोग जान बना सकते हो फिर तुम लोगों को ठंडी में भी पसीना आएगा हो जाओ ठीक है तुम लोग आराम से फैल के सो जाओ more chat idea hai main tum log se kal baat karta hu kya iski to wo maan gaye the yaar good night hater good night good night all good night good night love ah good night good night penny good night good night hammy good night good night bucky good night, good night. जब हम जगह थी तो सर्दियों के लिए सिर्फ 273 में बचे थे तुम को ज्यादा ही बोल रहे और... हो 273 देर सारा कूलर गा गाड़ी और वक्त बुरा हो गया आरजे वाह अभी शायद वाकई हुआ है मुझे बता रहा नहीं हां सब प्लाटा बच गया चार पांचें सिंधाओ सही है ठीक है बच्चों खाना शुरू करो पेट का तना सुबह का नाश्ता मुझे डोनेट चाहिए मुझे पिज़्ज़ा चाहिए वो नहीं मिलेगा ठीक है यह चाय माना कि इसे चबाने में थोड़ा वक्त लगता है पर खाने में सचमुच बहुत मजा आया अब और वैसे भी इसे खाने से बहुत ताकत मिलती है हम्म mm. बहुत सारे लेकिन क्या भाई लोग यह खाने में भी लजीज है क्या तुम यहां क्या कर रहे हो मैं तो तुम लोगों की मदद करने आया हूं इस बढ़िया प्लान में देखो वन कल तुमने अपनी टोली के बारे में कोई तो भी शब्द बोला था जिसकी शुरुआत प से होती है याद है वो क्या था परिवार हां बिल्कुल हा, वही वो शब्द दिल चीर के अंदर घुस गया यार तेरा वन कभी मेरे पास भी वो सब कुछ था मेरी अपनी जगह बहुत सारे अपने चाहने वाले थे और एक रिमोट वाली टीवी भी देख देख तेरे घास काटने वाली मशीन आई यार सब कुछ खत्म हो गया मामो औ गले लग जा <laughs> <laughs> <laughs> मैं किसी को रोते नहीं देख सकता ओह नॉट अंकी अपमान भी जाओ एक और मदद करने वाला हो तो अच्छा ही है घास-पुस और पेड़-पत्ते खाने से अच्छा है वहां का खाना ठीक है <laughs> मैं खुद का संभाल लूंगा चलता हूं भाई आ... भाई लोग अब मैं जा रहा हूं आप लोग से मिलकर अच्छा लगा टर्न नहीं है घूमते फिरते आप लोग से जंगल में मिल लिया करूंगा अपना ख्याल रखना ठीक है ठीक है ए आरजे तुम यार रुक सकते हो वो, वो, वो, वो, वो, वो। या बड़वाल ए Maha janëta taj, sakat kavaj ke nëiče, ek naram dhil dhđakta hai. Kya, më t'umë maamu bera saktetahun, maamu? Eise gulati, kabhi mat karna. Thik, e, mën Hemi ke sath kaam karta ho. Tum mërhi le e khanah dhunne me mët madat karo ge? Mazetar kaam he, Hemi, mazetar kaam he, par pahile mahi tëreko yeh dhikha nha chahtahun, yeh dhek. परग्यू <laughs> बिस्कुट पसंद है? लेगिरी ये तो बकवास है। ओ फेक क्यों दिया? आराम से आराम से टेंशन मत ले। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां इससे भी बेहतरीन बिस्कुट मिलेंगे और उसे पहुंचाने के लिए वर्दी वाले लोग आते हैं। हा? और डॉल्स पीले घर में रहते हैं और वो देख उधर दुनिया के सबसे बेहतरीन बिस्किट मजेदार हैं मिंट वाले चॉकलेट वाले बादाम वाले और एक बात बोलूं ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए है हे हे बिरू शांति से काम ले दिमाग ठंडा रख ये जोश अच्छा है पर तू उसे ले नहीं सकता पर तूने तो कहा वो मेरा है वो जरूर होंगे छोटे अगर मिल बैठेंगे हम दो तेरा छलकता जोश और मेरा बेहतरीन प्लान वो तो मेरे साथ है मेरी वो बात मैं बकरी की तरह मई मई बंद कर और मेरे साथ चल ओप देखो देखो देखो हे सारा खाना मेरा है तुम हाथ भी मत लगाना कौन है हे इससे कहो मेरे बीच में ना आए वरना मैं भूखा रह जाऊंगा ए मेरा किस उल्लू से पाला पड़ गया अबे इधर आ मेरी बात सुन और जरा ध्यान से सुन अभी तेरे को एक सर मेरी आदमखोर केलर की तरफ परेशान है बेटा कर पाएगा तू मुझे कुछ कहना है हां छोड़ें बोल ना आती है अकेले यदम को नहीं होती वो बहुत प्यारी होती है तो अबे बात की नजाकत को समझ ओह क्या ठीक है तो सबसे पहले मैं तेरे बाल खराब कर देता हूं <laughs> अबे चिल्ला मत चिरकोट अभी मैं तेरी खाल को थोड़ा मोटा बना देता हूं और ये तेरी पूंछ को पकड़ के ऐसे खींच के लंबा कर दिया ये देख चल अभी मेरे को तेरे आंखों में हैवानियत दिखा सुनो सुनो मैं बच्चों को इस तरह से डराऊंगा ए बच्चों डरो मुझसे अबे हुजूर दीमाग पर ज्यादा जोर मत दे है और जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा कर ठीक है अब ही ड्यूब लाड यली हाहा बढ़ी है है में चल गुच्चा मैं तेरे पीछे हो अबे जा सोच मत अबे जा ना जा ना आज मैं अपना कमाल दिखा कर ही रहूंगा मैं पेट भर खाना खा कर ही जाऊंगा ये जानवर के काटने से आंखें बड़ी हो जाती है मुझे झक निकलने लगता है जादु चलाता हूं मैं जादू चलाओ ओ मारो से तुम भी सखा दो मैं सबको सिखाती हूं Qo t'e waz e kalti hoja, bap me dhek lenge un lukko. Qa hor raha hai? Voh Hemi hai? Qo yaha sab t'i khe, t'o apna bheja mat kha pa jai. Qumani naza me yaha t'i khe, usse maar raha hai. Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe? Qo t'i khe ارے مامو tune to kamaal kar diya are kasam se bhai tu to lajawab hai are mamu bina kapde na tu aisa lag raha hai jaise abhi paida hua hai ha aur tu bhi na chote kuch kam nahi hai tu ne to mere ko dara hi diya tha mai to waha aake na tere ko kaan ke niche bajane wala tha bhai tension mat lena chote ठीक हो जाएगा जितने वदन पे खरोचे ज्यादा रहती है ना उतनी ज्यादा ओ, ओ वो वहां पर है वही गिलहरी ने हम पर हमला किया पर थी गंदी बीमारी हुई है और उसके साथ एक बड़ा सा मोटा बगैर कपड़े वाला जानवर था कछुआ हूं कोई बात नहीं बच्चों शांत हो जाओ अंदर जाओ टीवी देख लो और खाना खा लो ठीक है मम्मी क्या हुआ जनिस मैंने सुना अभी यहां कोई बीमार गिलहरी आई थी ओ शायद बच्चे कुछ ज्यादा ही घबरा गए हैं पर वो सही हुए तो अगर उनकी वजह से यहां बीमारी फैल गई तो यहां जानवर खुलेआम घूमते हैं बीमारी फैलाकर हमारे घर के दाम कम करते हैं हां मैं ओवन में कुछ रख आई हूं मुझे जाना होगा बहुत अच्छे तुम अपने खाने की फिक्र करो और मैं अपने इलाके को साफ रखने की कोशिश करती हूं गदयो गदयो बायलो वीक गदयो ये ये आंटी ये तेरे लिए स्पेशल है बहुत अच्छा है बच्चों खाओ ना ये इतना लजीज है कि तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा इसका बेहतरीन स्वाद महसूस हो रहा ना आंटी ये शक्कर का बनेला है इसको खाने के बाद इंसान भागते ही रहता है सोता ही नहीं है आंटी और उसको खाने के बाद ना इसको पिया जाता है फिर एकदम मस्त और जिस काम को 1 साल लगता रहा वो 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है हा? lene chote isko peene ke baad aadmi na josh mein aake hosh kho badta hai are bhai lo aaram se khao ye to sirf apun ki film ka trailer tha abhi to akki film baaki hai kya follow me into the crater now where pink flamingo Mujë çojmë të gjitha agjencitë që e konsiderojnë kafshë. जी ओह मम्मी आपने इस जानवर को मार दिया अरे बाप रे क्या वो मर गया ये क्या हुआ वाओ छूकर देखो चुभाकर देखो नहीं बेटे ऐसा नहीं करते यहां पे क्या हो रहा है खुद ही आकर देखो एक जानवर मर गया हमारे यहां भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है अगर साथ खड़े रहने का शौक है तो टिमी अ जाकर गाड़ी से पावड़ा ले आओ हां रोशनी धुंधली हुई शरीर ठंडा पड़ गया एक सुरंग दिख रही है नहीं सुधरेगा मम्मी क्या आप मुझे रोशनी की ओर ले जा रही हैं मुझे रोशनी में जाना होगा ये कर क्या रहा है शायद इसके दिमाग पर चोट लगी है इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी हैं ये सब छोड़ो और निकलो आगा। आगा। आगा। अरे क्या गैश पकड़ा मामू हो गया तुम सर फिरे हो तुम पागल हो मैं तो चला <laughs> अलविदा ज़ालिम दुनिया अलविदा आपको चुभा सकता हूं नहीं देखा मैंने जानवर मारने वालों को बुलाया है ताकि इन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले ही मार दिया जाए चलो भी इसी वक्त यहां से बहार निकलो ए, चलो बच्छो अब उन समान ठीकाने लगाए लेगा दे है और नित्रस पॉर नित्रस करूं निकलो नित्रस के वह प ओ नहीं तो आप सारे लोग जानवरों से परेशान हैं मैं आपको उनसे छुटकारा दिलवाऊंगा डोइन ला फाउंटेन मेरा नाम है लेकिन अब तक थे कहां मैं कल पड़ोसियों की शान में एक पार्टी देने वाली हूं और अब तक डेबी की गाड़ी ने तुमसे ज्यादा जानवर मार दिए हैं आप शांत हो जाएं शांत हो जाएं मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक भी जानवर मौजूद नहीं होगा कल की पार्टी में यह वर्मिनेटर करेगा सबका सफाया खाना छोड़ो निकलो जरा देखता हूं कि यह क्या है इसे काबू करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं लगभग 50 किलो का है न है ओ लक्कड़ मां क्या है ओ वाकई वैसे इन जानवरों के बारे में आप कितना जानती हैं कुछ पता है वो चाहता है कि आप सोचे कि वो मर चुका है इसे करीब से, से, से देखिए आपको इसकी धड़कन सुनाई देगी लेकिन देखिए उसे ज्यादा तकलीफ ना हो मार दो मार दो इसे कैसे दोस्त मिले हैं मुझे सिर्फ तमाशा देख रहे थे अरे चला गया ठीक है देखते हैं कैसे जानवरों से पाला पड़ा है पॉसम पोकुपैन स्किंग स्कॉरल रैकून एम्फीबियन कछुआ हूं समझा कछुआ है अरे तो तो छा गया भाई इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड तेरे कोच मिलेगा दादी आज तो कहना ही पड़ेगा कि आपने कमाल कर दिया इनके जय हो जय जय हो, जाए हो। पर हमें अपने बेमिसाल लीडर को नहीं भूलना चाहिए आरजे हे hey, आर hey, आजी यहां आना हमें कुछ दिखाना है हां दिखाओ ना बढ़िया लगा सेंटी मत आओ ना मेरे हीरो हो दोस्त इधर आओ इस तरफ आजी आना आजी चलो चलो ना आओ ये देखो तुम्हारा नया घर यहां देखो हमने तुम्हारे लिए खास सीट बनाई है ये अबुन के लिए हां क्या ये तुम्हारे पुराने घर जैसा है आज हां और इतना तो मैं अपनी बीवी के भागने पे भी खुश नहीं हुआ था आ, ओ, लो मुझे सोडा नहीं पीना चाहिए अरे क्या बात है क्या अबुन का पोटली इधर कैसे हां हम इसे अंदर ले आए ताकि तुम्हें उस पेड़ पर नहीं सोना पड़े क्या बोल रही है अरे वाह हे आज देखो हमने भी टीवी लगाया है इसमें वीडियो गेम भी है इसमें हजार चैनल दिखते हैं लो इसे पहले कि डैडी ले ले तुम इसे रख लो क्या बात है बोले तो दुनिया अपनी मुट्ठी में यह तो कमाल हो गया भाई दिल खुश हो गया हम लोगों के बीच एक धोखेबाज मौजूद है शर्म आनी चाहिए तुम्हें हमने तुम्हें परिवार में जगह दी और तुमने हमें धोखा दिया मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए होश में आओ केविन तुम खुद को धोखेबाज समझ रहे हो क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो है ना इसलिए यह सच्चाई मान लो और उसे जोर से कह दो मैं एक धोखेबाज हूं धोखेबाज मुझे नहीं लगता कि वह असली डॉक्टर है तुम्हारा क्या ख्याल है आरजे आरजे अरे रुक जा रुक जा रुक जा आरजे तू अपने दिमाग से सोच दिल से सोचेंगा तो मरेगा खाना इकट्ठा कर और भालू को खिला खाना इकट्ठा कर और भालू को खिला खाना खा खा रहा है खा रहा है मामू हे मामू क्या कर रहेला है सब जैसा था वैसा करने की कोशिश में हूं तू रहना मामू मैं जा रेला हूं अच्छा तुम जाओ और मैं ये चीजें उनके मालिक को लौटा दूंगा क्या कायकू क्योंकि हमने इंसानों को गुस्सा दिलाया है और हम अपना हाल उस खरगोश जैसा नहीं करना चाहते इसलिए मैं यह वापस दे दूंगा ताकि वो हमें मारे नहीं बाबू तेरा भेजा ना सड़ गया है अपने को इसकी जरूरत है हमें जरूरत नहीं है मैं तेरे को नहीं ले जाने दूंगा मैं ले जाऊंगा छोड़ दे बाबू छोड़ो मेरे को इसकी जरूरत है नहीं, नहीं।, नहीं। हां हे मामू आवाज धीमी रख और मेरे पीछे-पीछे आ क्या शु। नहीं शु। शु। नहीं अब मैं तुम्हारी चिकनी-चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला आ, आ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या इरादा है पर मेरा शैल हिल रहा है और एक बात कहूं इस बार मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा और जो सोचा है वही करूंगा नहीं नहीं नहीं खेलें हईस हं हं Aa oh. khelte hain. Kalo kalo kalo. Kalo kalo kalo kalo. Aa. Aa. Chalo khelte hain. Oi. J Pointu atri why!!!! Khe rëprano Jesen si Nd afraid tignere Tungi Sh конu ane nukisam. ayah вже i tind Dov sa nukisam. ses Mande6qang.000 me? Eka net nukisam.оны umy? Eta búmisaj or SL ifrano gus ·nbqa waves Nd 6 přexper okur~~ aquaeregada ya me eme qher.comu nukisamo jakeni si yujem kan ?tri says Rutuolle natras... Kotorou sed sekvenee câ shows u K сред to deadaqe new Muniayereya2、budu kondeste e tret e %d báturru 요� можно rmeAAvnaілu aplique? htrë justtgovë himodожд sonu na k Obrighabe te Agya! Udhar kana! Miyagi! Oo! Ab tere mitra dar udhar hai. Unke saath khelna. Bachkar! Magico, Magico, Magico. Hey mamu, chheti kai dalna! Burawa! Burawa! Maabu dera ko monada jain gol nal karke. Ape haspan se gira khajur mein atka. Ha! वैसे पहले कचरे के डब्बे बाहर नहीं आने चाहिए नौरोले तेरी छतरी में भी छेद छतरीज गुलकंद डाली मुझे भी मरवाया यह ने, ने, वान तुम ठीक तो हो Chill? shelf me is बहुए मेनी मदद करना हो जरूर, जरूर। यहां हुआ? क्या, है? क्या हुआ जरूर? गाला, चला कई गाल, जरूर पाई, उस माम उसे ही पूछ यह करिं मेरत करतो जिसका था उसे मैंने है क्योड कर दिया क्योड हमने उसके लिए कितनी मेहनत की थी मतलब समले की थी और वो सारा खाना कितना बढ़िया था और तुमने बस एक ही पल में सब कुछ गवा दिया ओ वो तुमने ऐसा क्यों किया दे दे दे हमारे पास कितना खाना था पूरा बेकार था तो तुम क्या कहना चाहते हो जो खाना हमारे तरीके से इकट्ठा किया है वो तुम्हारे पहले वाले खाने से अच्छा नहीं है हमारा तरीका तुम्हारा मतलब उसका तरीका समझते क्यों नहीं आरजे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है आ, क्या कह रहे हो शर्म आनी चाहिए तुम्हें आरजे ऐसा नहीं करेगा तुम सब मेरी बात का यकीन करो तुम समझते क्यों नहीं ये रेकून गलत है जब भी इसके पास होता हूं मेरी पूंछ झनझनाती है ओ तुम्हारी पूंछ झनझना रही है तो हमें भूखा मरना होगा मुझे तो सिर्फ यह लगता है कि तुम्हें इससे जलन हो रही है जलन और इससे हां वो भविष्य में देखता है और तुम हमें पीछे खींचना चाहते हो मैं तुम्हें पीछे खींचता हूं ताकि तुम जिंदा रहो देखो तुमने इनका क्या हाल किया है अगर ये इसी तरह तुम्हारा कहना मानकर चलते रहे तो एक हफ्ते में मारे जाएंगे तुम सिर्फ उनका फायदा उठा रहे हो क्योंकि इन बेवकूफों में तुम्हें समझने की अक्ल नहीं है मैं बेवकूफ नहीं हूं मेरा वो वो मतलब नहीं था uh, मेरा मतलब अनजान है uh, हमारी हमारी मंजिल इस तरफ है तुम जानते हो कि मेरा वो मतलब नहीं था uh, uh, नहीं नहीं ऐसा मत करो स्टेला आजी हां मी तुम जानते हो कि मैंने हां मी मैं बेवकूफ नहीं हूं रुक जा I must give the fashion <sighs> that I have the answers for everything you were so disappointed to see me arrive so easily It's only change It's only a inga no it's all changed and i'm on the changing good night uncle arje so ja mere lal ho namga chaand dekh gaya kal subah milte hain और बताओगे कि टर्बो मशीन वाला जाल तुमने कहां लगाया यह गैर कानूनी चीज है मैडम इसे लगाने की इजाजत नहीं है सिवाय टेक्सास के यह चीज गैर कानूनी है या नहीं मेरी बला से तुम इसे लगा दो हा, हा, हा, हा, हा, हा, मैं यह जानता था इसीलिए मैंने यह बगीचे में लगा दिया है अलविदा वाहियात जानवरों बहुत अच्छे ये क्या कर डाला मैंने मुझे वो खाना नहीं ले जाना चाहिए हा? था क्या बोला मुझे वो खाना नहीं ले जाना चाहिए था मैं तो सिर्फ उसे सही जगह वापस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था सिर्फ इंसानों से बचने के लिए क्योंकि मैं ऐसा ही हूं मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है मैं नई जगहों पर जाने से थोड़ा डरता हूं वो इंडस्ट्री और तो एकदम मस्त और मनमौजी और किसी से नहीं डरते हो वो लोग सही हैं मैं तुमसे जलता हूं मामू एक बात बोलूं क्या तेरे को है ना जलने की जरूरत नहीं है मेरे से तू हर हाल में अपने परिवार की भलाई चाहता है तू उन लोगों का ख्याल रखता है और तुम सही मायने में उनके लीडर हो तेरी पूंछ की झंझनाट का क्या दिमाग कहता है कि पूंछ की सुनो पूंछ कहती है कि दिमाग की सुनो और इस चक्कर में Mëra pët kharab hojata ha. Isi lije abt tumhe i nka leider banna ho ga. Mamu du nëhin jantë të edhar kya oral hai. Par tum jantë ho, to kya parišanhi ha? Ye dhe, ye parišanhi ha. Dekh le. Ha, sunay dhe raha. Mamu, tu yhe dhe. Mën ari ho ek sekund me. Thik ha. Achha to, kalat aap apne ghar par pardi dhe rhe hi ha. Haan, daai or pade kaagas ke joutte pahhn lo tak ki tumhahre pairo ki dhul ghar me n a jaye. Haan. Chaan bachy. Aam Ah, kya? Ah, jih kya hai? Kya? Oh, voh? Uhum, unë chizoh ki list hai, joh tuh në khoda ná, mamu? Vah, kai? Umar nikl jatit, jema karnë me maalum? Tum baut hi kahti se kama kertet ho, hai na? Baut aqe. Lekin, ek baut boulou, ma ek khane ka samundar jantah ho, jah se ek rat me sab kuch wapis paa saktethe. Padhiya, to chalo, kaha hai khana? Gher ki anndar. Kya? Ah, ah, ah, ah, ah, ah Kho ga idhe rai? Maal kidhe rai? Isse zara neeche doge? Maamu ko apni galti ka ahisaas hai, për... Bole toho eek lafaz meh boolna thodha... Mushkil hai, bhai log. Mujhe maaf kar dho. Kalhe lak java! Chalo, bhai log, emosional scene khatam. Abhi sab log milke thodhi planning kertethe hai. Thik hai, sab log itar hao. Abhi, joh jahal vichyela na... Yaha hai, Woh, yaha hai, Yaha hai, Yaha hai, Udhar hai, Yaha hai, Yaha hai, yahan yahan bhi hai idhar bhi hai aur idhar bhi ek idhar hai ek wahan hai ek yahan hai ek idhar bhi bada wala yahan hai aur yahan bhi aur thode bahut idhar bhi hai sirf itne hi hai nahi yahan sab jagah lal pattiyan lagi hui hai kya mamu khairiyat tera chehra kyon ara ho gela hai main zara behosh ho gaya tha par ab main theek hu ye roshni wala jaal hai dhar ke mare main thoda ghabra gaya tha theek hai दे ये हम लोग हैं मैं गाड़ी बन सकता हूं मुझे गाड़ी बनना है मैं गाड़ी हूं तुम जूता बन जाओ जूता बोरिंग है तुम वो स्टाइल वाली स्त्री क्यों नहीं बन जाते ए छोटे वो जरूरी नहीं है वैसे भी मैं पैदाइशी गाड़ी हूं मैं हमेशा गाड़ी जोता हूं अभी देखो अपना प्लान तीन पार्ट में बटेला है पहला पार्ट भत्ती गुल करो दूसरा पार्ट अंदर घुसो तीसरा पार्ट ढेर सारा खाना लेके चलते हो देखो ये जगह किले जैसी है ऊंची दीवारें हैं मजबूत दरवाजे हैं हम अंदर कैसे जाएंगे? बल्ले की घंटी चाबी जैसी है। तेरी कसम ये जो घंटी है ना वो चाबी का काम करती है जो दरवाजे को खोल डालती है और, और... और क्या? तुम्हें लगता है कि वो चुपचाप अपना कॉलर तुम्हें सौंप देगा? अरे आंटी वो तेरे को देगा तेरी खूबसूरती पे फिदा होके। इसे? मुझे। हां आंटी तेरे को तू अपने हुस्न का जादू चलाकर उसे चाबी सौंपने पे मजबूर कर देगी। नहीं ऐसा लगता है। हां तेरी जवानी के दम पर। आपने उसकी बात सुनी? Dekho, shayel tum us nakaap ki vajaj se dhek nahi pahe, par zhara dhyan se dhekho, mein itni bhi sundar nahi. Arre, voh to bhaar se, par mahi ne andr se jhaqa hai, auntie, tuh andr se evtam rapčik hai, hum lukko to sirf usse sabko dhikha na hai. Chal, kaichi dhe. Kaichi? Loh, ye raihi. Eh, zhara sambal kar, korilla. Korilla? Parfum mërë, tomato or jus. Dhatkan. Dhatkan? Soskna bhi nahi. Maro ushe. Lama isko rukar. Chiske. Acha, ek or či z. Eh, rukoh. Chalo, ho gaya. Bhaëi logor, unki behne. Yeh hai humara tarashila hira. Ketni piaari hai. Mujhe yakin nahi hota. Kya bhat hai? Vau. Kya? Oh Ye yeah! Oh Kya baat hai Stella kitni lag rahi ho wow sach mein Theek hai bhai log taiyari ho gaye liye abhi chalte hain Ah Oh phir se nahi dat tere ki ye cheeze to bilkul asli lagti hai bhaad mein jaye inko banane wale He Jaa raha hai ho ji apun chala ruk kya kar raha hai chabash chao chao chao chao chao chao chao chao chao chao chao chao nahi nahi nahi nahi nahi ha abhe tere ko bola tha wo biscuit basi hai अब ठीक है ना हां हां हा, काम हो गया चल खजूर चल अभी रोशनी के पीछे चलना शुरू कर हां सही जा रहा है अबे इधर-उधर कहां देख रहा है हां सही जा रहा है चल गुज्जा हूं चल चल चल सही जा रहेला है बैठ कल इसको बांध कर पहला पार्ट खत्म अभी पार्ट 2 मुझे लगा था कि हम पहले में ही मारे जाएंगे तो अच्छा चल रहा है चले चामिया अब तेरा आइटम शुरू वो बिल्ला बेवकूफ हो तो बेहतर है मामू आवाज शुरू कर अबे भाई गाय की नहीं बिल्ली की भक्त एक बिल्ली है शायद बिल्ली, बिल्ली को गाय परफॉर्म है उम्मीद करो कि इस बिल्ली को गाय पसंद हो रुको काल जानдеш तू एक बिल्ली है भूल मत तुम बिल्ली हो अब मेरा मतलब मैं बिल्ली हूं म्याऊ हुई पता है शू जाओ यहां से निकलो यहां से मेरी मालिक सड़क छापों को खाना नहीं खिलाती सड़क छाप ऑटो तुम्हारी खैर उसकी घंटी छीन अरे तुम्हारा कॉलर तो बहुत अच्छा है क्या मैं ऐसे करीब से देख सकती हूं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं करीब क्यों आती हमको जंगली जानवरों के करीब नहीं होना चाहिए अच्छी हुई दवा हो जा गंदी मैं गंदी आ, मैं गंदी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बस बहुत हो गया तंग आ गई हूं मैं जिसे देखो मुझे गंदी समझकर मुझसे दूर भाग जाता है तो तुम इतना जान लो कि मैंने सजने में इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि कोई मोटा फूला हुआ बिल्ला कहे कि मैं उसके लायक नहीं मैंने पीछे भी काफी मेकअप किया है और तुम इस बारे में जानना तक नहीं चाहते हुई बस कर आज तक आम से किसी ने ऐसी बात नहीं की तू बड़बड़ी है हमको अच्छा लगा मेरा यकीन मानो मुझ में और भी ढेर सारी खूबियां हैं मोटू जान ठीक है भाई लोग आगे बढ़ते हैं तू ताकतवर है तेरा ये अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा इससे क्या मतलब है तुम्हारा तेरी ये आंखें मेरी आंखें ये बहुत-बहुत चमकीली है चमकीली है मतलब जानते हो प्लान के इसी हिस्से पर मैं बेहोश हो गया था क्या ये नन्हे जूते और गाड़ियां वाकई में अंदर गए थे क्या नाम है तुम्हारा हां परजान नाम है दिलरुबा क्योंकि हम एक परजान है पैदा होती नाम मिला प्रिंस टाइगरस महमूद शाबाश उ पूरे खानदान का नाम है क्या मैं तुम्हें सिर्फ टाइगर कहूं हां तो देखो जन्नत का दरवाजा हम लोग के सामने है भाई लोग हां <laughs> तो ठीक है सब अपनी अपनी जगह पे जाओ तुम मज़ाक करते हैं शुरू करते हैं पाफिसल रहे पाफिसल रहे पाफिसल रहे ओह समझ कर रहे मैं अबे खजूर चिल्ला कम और काम ज्यादा कर ठीक है ओह लगी आ आ आ ओ लग ये शोरगुल कैसी ओह वो तो मेरे दिल की आवाज थी तुम्हें सुनाई नहीं दी अ ठीक है डरो मत सब अपना अपना काम करो चलो आ, आ, ये लो पकड़ो लो पकड़ो आ, ये हिलता है ओ हां मैंने के बजा डाली अमरयाप्पा इस एरिया का बहुत ही मशहूर आदमी होते इतना मशहूर दिलरुबा कि इलेक्शन में खड़ी होती तो जी कमाल है हमारे घर के अंदर एक बहुत बड़ा कालीन परشش लाया है आओ हम दिखाती आओ जा रे मान नहीं नहीं आ, आ, मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं लग रहो लग रहो बहुत सही जा रहे हो सही जा रहे हो वो क्या है वो चीज वो चीज इंसान को सुबह उठने में मदद करती है मामू वो कहां गई नीचे आओ और झुके रहो आ, आ, आ। चलो उसके वापस आने से पहले हमें निकलना है नहीं उस परिस के बिना नहीं जाएंगे क्या नो पेनी दीवी के पास जाओ इधर अपनी नजर उस सिंहासन पर रखो कैसे तुम कहवाजे नहीं इधर रुको झनझन आठ वही झनझन आठ आरजे गाड़ी भर गई है चलो यहां से निकलते हैं अब एक हाय क्यों कर रहा है विंसेंट एक सेकंड लगेगा ना यार विंसेंट क्या है कौन है विंसेंट हरे Mamo, vas aise jo van bsel kee bhalu se bhool se ab matlab bhool se yahi mera matlab tha koi bhalu nahi hai hmm a roshni bahut dhundli pad rahi hai heder oh हेदर मेरी सीढ़ियों पर एक सफेद चूहा मरा पड़ा है मुझे लगा कि तुम नहीं रही यह कमाल मैंने आपसे सीखा है यह हुई न बात अब जल्दी मेरे पास आ जाओ اب جلدی چلو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے ار جی ارے کچھ بھی نہیں تو نکلو یہاں سے کیونکہ ہمیں جو چاہیے ہم نے لے لیا نہیں ابھی کچھ باقی ہے کیا بات کر رہے ہو تم ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے ہائے سنو مجھے صرف تھوڑے سے وقت میں سارا سامان اس موٹے بھالو کو سونپنا ہے اور اگر یہ اس بڑی سامان میں نہیں ہوئے تو مجھے چڑائے گا اب چھوڑ میری پوچھ اور چل کیا اب چھوڑ یہ یہ ہا ہا अ मुझे माफ करना मुझे जाना होगा स्टेला स्टेला तू कहां जाती स्टेला हम से कोई गलती हुई स्टेला देखो गलती तुम्हारी नहीं हमारा रिश्ता नहीं निभाएगा समझे क्योंकि मैं एक हां वही हूं अफसोस कि तुम्हें यह देखना पड़ेगा धमाका ओ कितनी गजब है तुम इस वक्त मुझसे परेशान नहीं हो नहीं इस वक्त हमें सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती नजर आती है बाकी कुछ महसूस नहीं होता जानमान तुम सूंघ नहीं सकते दरवाजा क्यों चलो चलो जल्दी करो बचो जल्दी चल जल्दी चल जल्दी करो ब्रावो इस तरफ चलो जल्दी जल्दी अब आएगा मजा बाहराओ तू जाल जाने मन भागो उसोर जल्दे अब कैसा मैसूस कर रहे हूँ कच्छुए तुम सब का इलाज हो गया हाहाहा <laughs> ओ यह आपकी बदबू है यह बदबू तुम्हारी वजह से है ओ देखिए मैडम अब रोना धोना बंद कीजिए मैं इन्हें बहुत ही जल्दी खत्म करूंगा प्यार से नहीं प्यार से नहीं इन्हें तड़पा तड़पा कर खत्म करना उम्मीद है कि आप मुझे दोबारा भी याद करेंगी और साथ क्या करने वाला है मुझे मुझे नहीं पता बेटी मैं मना नहीं चाहती डैडी सच में नहीं नहीं नहीं ऐसा मत सोचो बेटा सब ठीक हो जाएगा तुमने उसके बारे में सही कहा था फन हमें तुम्हारा मानना चाहिए था सॉरी दोस्त नहीं मैं जानता था कि वो भरोसे के लायक नहीं है मैंने ही सबको इस ...musibat me ndalë hain... ...vaah... ...Vincent? ...Domën tumhe maar në a raha tha... ...par rastë me e tumashah dhekhne ruk gaya... ...or kehna padega... ...Woh, sab pinjroon me kitnë aqsh e dhikh rahe hain... मैंने कभी किसी को इतना वाही याद धोखे वाला काम करते नहीं देखा है <laughs> इतने खुदगर हो तुम तुम्हें मिला खाना और उन्हें मिली सजा तुम यूं ही करते रहे तो तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे तुम्हारे पास हर चीज होगी पर मेरे पास तो वो सब था क्या वो कैसे उल्लू बना रहे हो तुमने खुद कहा था कि तुम अकेले हो और हमेशा रहोगे हम दोनों जैसे लोग ऐसे ही जीते हैं इस चक्कर में कुछ बेवकूफों को चोट पहुंचती है अफसोस यही जिंदगी है यकीन मानो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं बिल्कुल है मुझे उनकी जरूरत है और इस वक्त अपुन के भाई लोग को अपुन की जरूरत है ANDY BATTLE BE A hafte! Yekhae! Oh, waima, halt tiếng po content. Huh? I'm chocolate! Ha-ha-ha-ha! अह धोखेबाज तुम फिर से यहां पर अरे सुन ना आंटी मैं तुम लोग को बचाने के लिए आई लाओ समझ ना मेरी बात तुमने तुम इस तरह से आ गए मैं ऐसी बदबू छोडूंगी कि तुम्हारे क्या कहा बदबूदार पैदा हो बालू आलूू। आलूू। आलूू। आलूू। आलूू। आलूू। आलूू। आलूू। आलू आलू बालू गोडी मेकअप हो गई ये तो हमारी वीडियो गेम की तरह है क्या? हां! चलो फटाफट अपनी मंजिल चुनिए। हमें घर ले चलो, हमें घर ले चलो। पहली मंजिल चुन ली है। गाड़ी को घुमा लो। गाड़ी पलट ही माराओ। हमें मेरे को अंदर आने दे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ला ला ला ला ला जो बालू से छुटकारा दिलाओ हमारे पास कौन से हथियार है Tube: हमारे पास हथौड़ी है क्या बात है आ! आ! आ! आ! आ! आ! अरे बहुत जान बची अरे अरे भाई लोग मेरे को अंदर आने दो तू बहुत बड़े धोखेबाज है वो हमारी मदद करना चाहते उसे अंदर आने दो जिसने जो किया उसके बावजूद पर वो वापस आया और साथ में बालू लाया हां ऐसे होता है क्या वो कुछ मर रहा है हमारा चलाने दो हम इस गाड़ी को घुमा कर रहेंगे सुन लिया इसने शुरू किया यकीन मानो वो हमारी मदद करना चाहता है सच और वोन तुम ही हमेशा कहते हो कि पूंछ की मानो पर वो झनझना नहीं रही तो, तो तुमने कहा क्यों नहीं तू मेरा भाई तू ही मेरा भाई तुम्हारी मौत आ गई है और तुम्हारे दोस्तों की भी तुरंत गाड़ी बाईं ओर मोड़ ले चलो थोड़ा मजा करें <ग्णारी> <तुछ>। <ग्णारी>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 หยุดหยุดหยุด blueberry หยุด dark sensor awia virginia หยุดคุณ Of You มีumin ไปก่อนหยุดรอมหรอบหยุดหยุดรอมหรอบ मैं तब कर रहा है आज तुम्हारी जान नहीं कर रहा हूं जंगल वो जंगल में ही रहूंगा चलो डोम लो मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो आ जाओ मैदान में करो मुकाबला बचो चले लो चलो बहुत हो गया मामू सब को ऐसे लेके जा मैं उसका ध्यान बटा था पागल हो गया वो तुम्हें मार देगा ये सब मेरी वजह से हुआ है तू अपने परिवार को संभाल मामू मैं वही कर रहा हूं पूरे परिवार का उसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा उतना टाइम नहीं है हां है मी हां तुम सही बोल रहे थे बस पड़ी की हो तो मन कभी भरता हीच नहीं है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 ke liye taiyar ho jao खजूरिया तू तो एकदम झकास है यार शुक्रिया और मामू तू ऐसा नंगा ही चंगा लगता है हां तुम्हें बचाया जो है चलो उतार दो और वापस दो चलो अब यहां से चलते हैं तुम्हें जरा जंगल की सैर कराते हैं आपको एहसास भी है कि वो एक टर्बो मशीन था ऑफिसर प्लीज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है इस बोटो ने मुझे इसे बेचा था मैं बेकसूर हूं देखिए देखिए देखिए वो आपके बगीचे में मिला और कॉन्ट्रैक्ट भी आपके नाम पर था मिलते हैं अदालत में नहीं मेरी गलती नहीं है मुझे छोड़ दो देखिए मैडम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप पागल हो गई हैं ऊपर तक जाएगी तुम मुझे जानते नहीं हो ये पागल हो गई है देखिए मेरा पकड़ियो उसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो चलो निकलो ये नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आ नहीं जानेवा दिलरुबा दिलरुबा तू ये तेरा इलाका है दिलरुबा हमको अच्छा लगा चलो मेरे साथ चल रहे हो ना जॉन देवार जी अगर तुम हमें पहले बता देते कि तुम्हें वो खाना भालू को देने के लिए चाहिए तो हम तुम्हें वो सारा खाना दे देते हां सच्ची हां परिवार वाले यही तो करते हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं दर्शन मैंने ऐसा परिवार कभी देखा ही नहीं जानता पर यकीन मानो ये ये अच्छी जिंदगी की शुरुआत है इमामू काश तूने मेरे को ये पहले बोला होता हां कुछ गलतफहमियां हो गई परिवार में ये सब भी तो होता है तो क्या हाल है इसका हिस्सा बनना चाहते हो ओह यार गले लग जा ओ, मैंने वादा किया था मैं नहीं रोऊंगा फिर परिवार में स्वागत है आओ गले मिलो क्या बढ़िया शुरुआत हुई मौसम की ना 1 मिनट रुको मतलब ये कि सर्दी आने के लिए सिर्फ 267 दिन बचे हैं हम खाने के लिए क्या करेंगे मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताओ। हां बोला ओ आ देखो मेरा चमत्कार हां कमाल है aisi cheez hai jise insaan apna manoranjan karte hai bole to isko tv bolte hai kya cheez hai dekho insano ko apne aas paas ke maul se judne ki chaat hai ye sabse badhiya baat hai unhe ek jagah tika kar baithe rehne ki bhi buri aadat hai bait kar tv dekhne se dono kaam ho jate hai ha bahut acche oh bachcho saath mein baithte hai tv ke samne apna nashta le a mujhe bhi dekhna hai mujhe bhi dekhna hai mujhe bhi to mauka do mujhe remote nahi mil raha chalo spy ki race lagate hai kisi ne remote dekha hai kya daddy aaram se मैं भी टीवी देखूंगी आज पता चलेगा कि बच्चे में कुदरती शक्तियां हैं या वो एक एलियन है हां मुझे टीवी देखना बहुत ही पसंद है हां लेकिन टीवी के साथ खाना भी मिल जाए मजेदार नातीश खाना तो क्या बात है सोने पे सुहागा वो तो खास ही था टीवी में मुझे खाने के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं जैसे कि खाना बनाने आओ खाना खा के जाओ ये लेगा हां मेरे को एक दे दे चंगू ये मंगू को देना हम्म ये चखो वो क्या है जरूर ये एकदम सही खाना है डाइटिंग करने वाले बिस्कुट इससे अच्छा तो धूल चाट लूं चाट चुका हूं मजा नहीं आया स्वाद धूल जैसा है Shush, shush, shurru henni waala hai. We're rocking the suburbs. supermarket i can't along no your shopping alley i came in here for the special offer a fancy personality i'm all tuned in i see all the programs i save coupons from packets of tea i've got my giant hit discotech album i empty a bottle they feel a bit free kids in the holes and pipes in the walls make me noises for company long distance callers make long distance calls and the silence makes me lonely i'm amongst in the supermarket i can't longer shop happily i came in here for a special offer i can't keep us and I love you i'm amongst in the supermarket i can't longer shop happily special offer a guarantee personality for market i can't go no another shop Apollo i came in here for the special offer i can't see personal validity yeah yeah yeah yeah are rupaye chhote bhai ko intezam karta hu na अजितार खानू अरे लूट लो सब तुमारे बापका ही जह है इससे भी अभी अटेक ना था किस पतिछ खराब है